व्यस्त जीवन में ईश्वर की खोज एट ऑपन इन जबलपुर इंडिया डिसकोर्स नंबर वन आत्मनिवल जितना दिखाई पड़ता है उतना ही नहीं बहुत कुछ है जो दिखाई नहीं पड़ता है सच तो यह है कि जो दिखाई पड़ता है वो उसके समक्ष कुछ भी नहीं है कि जो दिखाई नहीं पड़ता एक वृक्ष को हम देखे आकाश में खाली हुई शाखाए दिखाई पड़ती हैं, हवाओं में नाचते हुए कपड़े दिखाई पड़ते हैं, सूरज की किरणों में मुस्कुराते हुए खूब दिखाई पड़ते है लेकिन जब जड़े नहीं दिखाई पड़ती हैं जिनके बिना ये वृक्ष बिल्कुल नहीं हो सकते वे गड़े पृथ्वी के नीचे छुपी हैं। और अगर कोई उन गड़ों को भूल जाए तो वृक्ष के प्राण उसी क्षण छीन होने शुरू हो जाए जो दिखाई पड़ता है वृक्ष वो उस वृक्ष के ऊपर निर्भर है जो जन उनके नीचे छिपा है और दिखाई नहीं पाता है मनुष्य का जीवन भी जो दिखाई पड़ता है वो आकाश में फैले हुए पत्तों की तरह लेकिन जो नहीं दिखाई पड़ता परमात्मा वो जड़ की भी तरह भीतर छिपा हुआ लेकिन परमात्मा से अगर हमारे संबंध छूटने शुरू हो जाए तो हमारे जीवन के पत्ते स्कूल साखे सब कुमार शुरू हो जाती जल दिखाई नहीं पड़ती परमात्मा भी दिखाई नहीं पड़ता जहां से जीवन फूटता है और विकसित होता है वही दिखाई नहीं पाता है जितना महत्वपूर्ण काम है वो छुपते ही संभव हो पाता है वो अंधेरे में मौन में शांति में एकांत में संभव हो पाता है जहां को हम सूर्ज की में निकाल फिर वे काम करना बंद कर देंगे वे छिप काम कर देंगे ऐसे ही परमात्मा भी जीवन के सारे प्रगति के भीतर अप्रगत होकर काम करता है लेकिन जो तो है वो हमें दिखाई पड़ता है आंखों से और नहीं दिखाई पाता हम सोचते तो हैं वो नहीं हम बहुत ज्यादा पार्थिव ढंग से सोचते हैं। अगर एक फूल के पास एक कवि को ले जाए एक प्रेमी को ले जाए एक चित्रकार को ले जाए तो उससे फूल में बहुत कुछ दिखाई पड़ता है जो हमें दिखाई नहीं पड़ता है और अगर वो फूल के सौंदर्य की बातें करे तो हम कहेंगे कहा है सौंदर्य रंग है आकार है फूल में कुछ खरीद है कुछ केमिकल्स है कुछ पदार्थ है सौंदर्य का प्रेम करने वाला सौंदर्य को निकाल के अलग दिखा नहीं सकता शायद हम कुछ भी नहीं कह सकता हार जाएगा ऐसा हम कुछ जीवन में जो महत्वपूर्ण है वो भी इनको दिखाई पड़ता है जो देखने के लिए एक रिस्पेक्टिविटी एक ग्राहक का हमेशा दिखाई नहीं पाता लेकिन हमें जो तो अपने ही वीचर से है वही दिखाई नहीं पाता हम बाहर बचते हुए लोग हैं हमारी आंखें बाहर बाहर घूमती है और जीवन समाप्त हो जाता है और जो विक्र था उससे हमारी कोई पहचान भी नहीं हो पाती है, है। लेकिन कैसे उसे जरूरी आत्मा के व्यक्तित्व के तीन तल है एक करीब, दूसरा मन तीसरी आत्मा सभी से हम सबकी पहचान शरीर सबसे ऊपर का स्थल है इसलिए सीधा इस दिखाई पड़ जाता है उसे देखने के लिए कोई तो प्रयास नहीं करना पड़ता जैसे कि भवन के बाहर की दीवार रास्ते से चलते ही दिखाई पड़ जाती है भवन के भीतरी कक्ष दिखाई नहीं पाते है दीवार तो चलते ही दिखाई पड़ जाती है क्योंकि वो बाहर आए जो बाहर वो गारे गारे है वो बिना प्रयास के दिखाई पड़ जाता है असल में वही दिखाई पड़ता है बिना प्रयास के जो बाहर होता है जो भीतर है उसके लिए कुछ प्रयास करना होगा भीतर जाना पड़ेगा अगर कोई किसी मंदिर के देवता को तो खोजना चाहे तो मंदिर के भीतर जाना पड़ेगा अगर तुम मंदिर के दीवारों को ही देखना चाहे तो बाहर घूमकर ही लॉस आ सकता है सभी समाज जीवन के मंदिर के बाहर का प्रकोषण मन है मन मं की भी थोड़ी बहुत झलक हमें मिलती है मन का भी थोड़ा बहुत ख्याल हमें होता है क्योंकि तो तो दुख होता है सुख होता है क्रोध होता है प्रेम होता है शरीर को भूख लगती है प्यास लगती है तो ये सारी खबरें होती है शरीर को तो यह खबरें नहीं हो शरीर के भीतर कोई है जिसे ये पता चलता है भूख लगी जिससे पता चलता है पैर में तकलीफ है पैर को ही कभी पता नहीं चलता कि पैर में तकलीफ है सिर को तो कभी पता नहीं चलता कि शरीर में दर्द है दर्द किसी और को पता चलता है जिससे पता चलता है उसकी थोड़ी सी झलक हमें भी मिलती है कि शरीर के भीतर मंदिर भी थोड़ा अनुमान होता है लेकिन उसके भी कोई और है। उसका हमें अनुमान भी नहीं होता शांति नहीं आता मंदिर की दीवार से हम प्रत होते हैं कुछ भीतर की बहालों से प्रस्तुत होते है, है। लेकिन गर्भगृह से जहाँ देवता का निवास है उससे हम बिल्कुल भी अपर्षित रह कुछ कारण है को समझ लेने से कुछ दृष्टि उस तरफ उठनी शुरू हो सकती है शरीर के तल पर कुछ भूख है कुछ प्या है मन के पर भी कुछ कुछ भूख है, है, और आत्मा के तल पर भी कुछ भूख और प्यार है शरीर के तल पर जो भूख है उसे हम पूरा करते रहते हैं शरीर मान करता है अगर शरीर को उसकी जरूरतें पूरी ना हो तो शरीर कष्ट में पड़ जाता तो है, जो जो जो है। था था था अगर भूख में भी है रोटी न मिले तो शरीर कष्ट में पड़ जाएगा कष्ट का मतलब है वो जो मांग करने लगेगा कि रोटी दो कष्ट का मतलब ये रोटी नहीं मिली तो मैं काम करने से इंकार करता हूँ कष्ट का मतलब यह है कि वो कहेगा कि रोटी अगर नहीं मिलती है तो मैं मता कष्ट का मतलब की खबर कि शरीर कहीं और छोड़ रहा है इनकार को ऑपरेटिंग से इनकार कर है आपको रोटी देनी पड़ेगी पानी देना पड़ेगा हवा देनी पड़ेगी कपड़े देने पड़ेंगे गर्मी सर्दी की हिफाजत करनी पड़ेगी शरीर पूरे वक्त अपनी मांग करता है शरीर की ये माने अगर पूरी न की जाए तो कष्ट मालूम पड़ेगा कष्ट का अर्थ है शरीर की मांग का पूरा न होना और अगर मांगे पूरी कर दी तो कोई सुख मालूम नहीं पड़ेगा ये समझ लेना जरूरी है शरीर का स्वभाव है की उसकी तो मांग पूरी न हो तो वो कष्ट अनुभव करेगा मांग पूरी हो जाए तो बात खत्म हो गई कोई सुख अनुभव नहीं होगा लेकिन हम कहते हैं कि जब ठीक खाना मिल जाता है तो बड़ा सुखद लगता है हम कहते हैं जब रात ठीक नींद आ जाती है तो बड़ा सुखद लगता है उस सुखद का आर्थिक कसद का अभाव वो सुख निगेटिव है उस सुख की पॉजिटिव कोई तो विधायक स्थिति नहीं है पेट में भूख नहीं है तो कष्ट मालूम होता है रोटी पेट में डाल दी गई तो अब कष्ट मालूम नहीं होता है इसी को हम खुद समझ लेते जिनको निरंतर रोटी मिलती रहती है जिन्हें निरंतर कपड़े मिलते हैं जिन्हें निरंतर शरीर को कष्ट का कोई अवसर नहीं आता वे बड़े परेशान हो जाते क्योंकि तो उन्हें सुख जो अनुभव होता था रोटी खा लेने से कपड़े मिल जाने से वो भी बंद हो जाता था गरीब आदमी की तकलीफ होती है उसका शरीर कष्ट में है अमीर आदमी की तकलीफ होती है तो उसे फिर सुख बिल्कुल नहीं मिलता शरीर को सुख दे ही नहीं सकता शरीर दो तरह के दुख देता है या तो भूख का दुख देता है या ज्यादा खाना खाने में का दुख देता है कम खाओ तो भी दुख देगा ज्यादा खाओ को तो भी दुख देगा अगर बीच में खाओ तो दुख नहीं देगा कष्ट नहीं देगा बस सुख शरीर कभी भी नहीं देता शरीर ने कभी किसी को कोई सुख नहीं दिया है इसलिए जो लोग शरीर के फल कभी जीते हैं उन्हें सुख कभी भी नहीं मिलता है हाँ उन्हें दो तरह के दुख मिल सकते हैं गरीब का दुख गरीब के दुख का मतलब है शरीर की जरूरतें पूरी न होना या उन्हें दुख मिल सकता है अमीर का दुख अमीर के दुख का मतलब है जरूरत से ज्यादा चीजों का पूरा हो जाना कम खा तो एक तकलीफ है ज्यादा खा तो एक तकलीफ है मकान ना हो तो एक तकनीक है और बहुत बड़ा मकान हो तो भी एक तकलीफ है पैसा ना हो तो भी एक तकनीक है बहुत पैसा हो जाए तो भी एक तकलीफ लेकिन शरीर के चल सुख कोई भी नहीं शरीर के चल सुख का अर्थ है कष्ट का न होना बस इतना ही अर्थ फिर दूसरा स्थल है मन का मन की भी जरूरतें हैं मन की भी मांगे हैं मन की भी भूख है संगीत के लिए साहित्य के लिए प्रेम के लिए मित्रता के लिए कला के लिए मन की भूख मन की ही मांग है शरीर बहुत स्थूल इस है इसलिए उसकी जरूरतें स्थूल है पानी रोटी मकान मन सूक्ष्म है उसकी मांग भी सूक्ष्म है संगीत साहित्य प्रेम कला मन के स्तर स्थिति उल्टी है अगर संगीत न मिले तो कोई दुख ना होगा आदिवासियों ने कभी भी नहीं सुना कोई शास्त्रीय संगीत इस कारण वो दुखी नहीं है जंगल में कि शास्त्रीय संगीत सुना ही नहीं पड़ा तुम्हें तो बहुत दुखी जो आदमी संस्कृत नहीं जानता उसने कालिदास के अद्भुत ग्रंथ नहीं पढ़े तो इस वजह से दुखी नहीं है कि मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि मैंने कालिदास के ग्रंथ नहीं पढ़ा जिस आदमी ने रविन्द्रनाथ का नाम नहीं सुना और गीतांजलि में कोई दुखी नहीं लगाई वो कोई दुख नहीं भेज रहा है उसे कभी भी ख्याल नहीं आता सोते तो जाते गीतांजलि नहीं पढ़ी बढ़ा मन की बात उल्टी है मन की जरूरतें पूरी करो तो सुख मिलता है जरूरतें पूरी न करो तो दुख नहीं मिलता नहीं मिलता मन की जरूरतें पूरी न हो तो कोई कष्ट नहीं मिलता जरूरतें पूरी हो तो सुख मिलता है मन के कल पर कष्ट नहीं होता सिर्फ सुख होता है हाँ मन के तल पर भी कष्ट मालूम पा सकता है अगर सुख का अभाव रहे तो कष्ट मालू आ सकता है जिस आदमी ने शास्त्रीय संगीत सुन लिया उसे अब सुनने को न, को न मिले तो सुख का अभाव उसे कष्ट जैसे मालम पर होता है कष्ट निगेटिव है सुख का अभाव है शरीर के सल पर सुख निगेटिव है कष्ट का अभाव मन के सल पर सुख मिल सकता है मन के सल पर कष्ट नहीं मिलता कष्ट सिर्फ अभाव होता है लेकिन मन के स्थल के सुख बड़े भागने वाले सुख है क्षणिक सुख है कोई आदमी कितनी देर तक संगीत सुन सकता है कोई आदमी कितने देर तक काबू में डूब सकता है कोई आदमी कितनी देर तक, तक प्रेम कर सकता है कोई आदमी कितनी देर तक अपने प्रेमी का हाथ अपने हाथ में रख सकता है और एक मजा है मन के पर, मन हमेशा नए सुख की मांग करता है अगर एक ही गीत आपने एक बार सुना तो सुखद लगेगा दूसरे बार सुना तो उतना सुखद नहीं लगेगा तीसरी बार सुना तो घबराहट होने लगेगी और 10 बार सुनना पड़े तो आप भागने लगेंगे और अगर 50 बार जबरदस्ती सुनाया जाए तो आप पागल हो जाएंगे वही एक गीत कोई प्रेमी मिलता है उसे हमने गने से लगा लिया एक क्षण तक सुख रहेगा दो तीन क्षण के बाद घबराहट शुरू हो जाएगी अगर आधा घंटे तक गने से रखना बने तो ऐसा लगेगा कि तो कोई जहर मिल जाए तो खाने वहां मजा इससे कैसे मन की बड़ी क्षणिक अनुभूति है थोड़ी ही देर में वो अनुभूति से इनकार करने लगता है वो कहता नया और नया और नया शरीर हमेशा पुराने को मांगता है मन हमेशा नए को मांगता है शरीर कहता है कल जो हुआ था वही आज अगर कल दस बजे भोजन मिला था तो आज भी दस बजे भोजन मिलना चाहिए अगर साढ़े बस बज जाए तो शरीर में तकलीफ शुरू हो जाए शरीर कहता है कल जो खात मिली थी सोने तो वही आज मिलनी चाहिए शरीर आदत से जीता है, आदत सदा पुरानी होती है आदत होती है। इसलिए जो आदमी अपने शरीर को एक यंत्र ढाल देता है उस आदमी का शरीर सबसे कम कष्ट देता है ठीक वक्त उठाता है रोज ठीक समय पर सो जाता है ठीक समय पर खाना खाता है जो खाना रोज खाता है वही खाता है कोई गड़बड़ नहीं करता शरीर यंत्र की तरह है वो रोज पुराने की पुंदुक्ति मांगता है अगर शरीर को रोज रोज नया दो शरीर तकलीफियों का जाता शरीर तकनी पाता शरीर एडजस्ट नहीं हो पाता नए के लिए शरीर पुराने की मांग है इतनी जो पुरानी दुनिया थी उसमें शरीर बहुत आराम में था सब बंधा हुआ काम नई दुनिया में बड़ी मुश्किल हो गई सब चीजें रोज बदल जाती है शरीर को बड़ी तकलीफ हो रही है इसलिए शरीर बहुत सी बीमारियां अनुभव कर रहा है जो पुरानी दुनिया में कभी अनुभव नहीं की नई बीमारियां नई तकलीफें शरीर के लिए कम हैं, क्योंकि है। शरीर का सारी की सारी व्यवस्था टूट गई है एक आदमी हवाई जहाज से चलता है आज सुबह हिंदुस्तान में है थोड़ी देर बाद पाकिस्तान में थोड़ी देर बाद अरब में थोड़ी देर बाद यूरोप में सब बदल जाता दिन भर में दस लोग बदल जाते हैं दस तरह का खाना बदल जाता है दस तरह की हवा बदल जाती है दस तरह के मकानों में सोना पड़ता है दस तरह की भाषाएं बदल जाती है दस तरह के लोग बदल जाते हैं शरीर में शरीर बहुत बेचिन हो जाता है शरीर बना हुआ क्रम चाहता है शरीर की आकांक्षा अच्छा पुराने के लिए इसलिए जितने शरीर आदि लोग होंगे वो हमेशा पुराने के प्रति उत्सुक आतंक होगा नए की उनके प्रति कोई आकांक्षा नहीं लेकिन मन रोज नए की मानता है वो कहता है रोज नया चाहिए रोज नया चाहिए कल जो किताब पढ़ी आज नहीं पढ़नी है कल जो फिल्म देखी आज नहीं देखनी है कल जो गीत सुना अब नहीं सुनना है ये मांग की मन की मांग रोज नया रोज नया बड़ी मुश्किल हो गई मैंने सुना हवाना में हवाई गीत में उन्होंने हवाना को इस तरह बनाया है कि रात दिन हवाना को बदलने की कोशिश चलती रहती है उस नगर को क्योंकि कल जो यात्री आए थे ताकि वो कल फिर आ सके और वो ये अनुभव करें कि पुरानी बस्ती में आ गए अगर एक फाटल में आप ठहरते हैं आज जाके और कल आप फिर उस होटल में फैल जाएं तो आप पाएंगे कि चीजें बहुत कुछ बदल देंगे बोर्ड बहुत रंग, गया, रंग लग लग लग, बदल गया कमरों के रंग बदल गए लाइट बदल गए खिड़कियों सब सूसरी लगा दी गई क्यों क्योंकि ताकि आप ये ना कह सकें कि वही होटल फिर अमरीका जैसे मुल्कों में जो मन की दुनिया में जी रहे हैं तीन ये परेशानी है रोज नए को लाने की इतनी अमेरिका में इतने जोर तक सलाह है पति की पुराना कपल नहीं पाता पत्नी <laughs> की पुराना कपल नहीं पाता हिंदुस्तान में सलाह जैसी बात हमारी कल्पना में नहीं आती हमने विवाह को शरीर के स्थल पर बांध रखा है जिस दिन विवाह को मन के स्थल पर उठाया उसी दिन तकलीफ शुरू हो जाती क्योंकि तो मन कहता है रोज नया वही पत्नी रोज रोज उबाने वाली घबराने वाली मान में लगती वही पति रोज तुम्हें दिखाई वो बहुत वाला मैंने एक करी ने जीवन में बत्तीस विवाह किए और जब उसने इक्कीसवा विवाह किया तो 15 दिन बाद पता चला कि ये आदमी एक दफ्तर और उसका पति रह चुका इतनी जल्दी जल्दी बदलाव की थी कि फुर्सत तुम्हारी याद रखने की कि कौन आदमी कितनी बार बदल गया है क्या हुआ है अगर मूल के स्तर पर विवाह को लाया गया तो विवाह टिकने वाला नहीं है वो क्षम क्षम में बदलने की मांग हो जाएगी और अभी तलाक है कल तलाक भी ऐसा लगेगा कि तलाक में भी तो साल दो साल लगते हैं शादी विवाह करो इसलिए नए नए प्रयोग वहां चल रहे हैं ट्रायल मैरिज से शादी मत करो पहले ट्रायल करो अगर ट्रायल में उठ जाओ तो झंड क्षण करो और एक बहुत बड़े आदमी ने जज सेवा करो सिर्फ प्रायोग करो एक्सपेर कर और मैं जानता हूँ अगर प्रायोगिक विवाह किया जाए तो कोई आदमी कभी पक्का लेना लेने की हिम्मत नहीं कर सके जिंदगी के मरते दम तक सो वो सोचेगा क्या पता झंझट हो जाएगा बदलना पड़े प्रयोग चलने दो मन रोज नए की मांग करेगा मन के सल पर पुराना डराने वाला है नया स्वीकृत चाहे पुराने से बुरा भी हो नया होना काफी है शरीर के सल पर नया चाहे पुराने से अच्छा भी हो तो भी शरीर स्वीकार नहीं करना चाहता वो इंकार करता है वो अपनी आदत में जीना चाहता है मन मन नए की मांग करता है चाहे बुरा ही क्यों न हो मन नए की मांग क्यों करता है क्योंकि मन एक क्षण में त्रप्त हो जाता है एक क्षण से ज्यादा नहीं मांगता है। मन कह बस बहुत है एक क्षण में गलत मिल जाती बात खत्म हो जाती इसलिए मन के सारे सुख क्षणिक होंगे मन का कोई सुख शासवत नहीं हो सकता सनातन नहीं हो सकता सदा रहने वाला नहीं हो सकता आएगा और जाएगा आदमी नहीं पाएगा और आ पाएंगे कि बैठा एक आदमी एक साथ खरीदना चाहता है कितनी रात कितनी चिंता कितनी योजनाएं बनाता है सिर्फ कार खरीद के घर ले आता है एक क्षण से जाता है दूसरे क्षण कार घर आ गई और फिर दूसरे दिन से दूसरी कार पर नजर है दूसरे मकान पर नजर है वो भी मिल जाएगा और मिलते ही सब समाप्त हो जाएगा मिला ही गया क्योंकि मन एक क्षण से ज्यादा कोई सुख लेने को तो तैयार नहीं वो फिर लेकिन और मन के क्षम पर नए की मांग भी अगर नया पूरा न हो उपलब्ध न हो तो कष्ट जैसा मालूम बढ़ने लगता है मन के क्षम सुख क्षणिक है और कष्ट स्थायी मालूम बनेगा बीच बीच में क्षण को सुख मिलेगा फिर कष्ट स्थिर हो जाएगा फिर सुख की झलक मिलेगी फिर कष्ट स्थिर हो जाएगा जैसे अंधेरी रात में कभी कोई बिजली चमकती हो बिजली चमकती है रोशनी हो जाती फिर भुख बार हो जाता है मन के स्तल पर ऐसा ही है नई चीज मिलती है एक चमक बिजली फिर धोपेरा कितनी नई चीजें मिलेंगी 24 घंटे कितनी नई चीजें पाई जा सकती है मन के स्थल पर सुख की झलक मिलती है सुख सौ को मिलता है सिर्फ जो आदमी शरीर के स्थल पर जिएगा उसे कोई सुख नहीं मिलेगा जो आदमी मन के स्थल पर जिएगा उसे क्षण झनक जल मिलेगी लेकिन स्थाई सुख नहीं मिलेगा तीसरा स्थल आत्मा का है आत्मा की भी भूख है जैसे शरीर की भूख है मन की भूख है आत्मा की भी भूख है जैसे शरीर की प्यास है मन की प्यास है ऐसे ही आत्मा की भी प्यास है आत्मा की भूख या आत्मा के भोजन का नाम ही परमात्मा है या धर्म वो जो आत्मा चाहती है उसकी भी चाह और भूख है और आत्मा के तल पर एक मजा है एक और स्वभाव है जब तक परमात्मा न मिले तब तक आदमी की जिंदगी एक बेचैनी होगी एक अशांति होगी उसे पता हो, पता हो, उसे, है। है उसे पता पता हो हो नहीं ना का उसकी जिंदगी में एक एक बेचैनी भीतर भीतर ऐसा लगेगा क्या खोया हुआ है क्योंकि जो मिला ही नहीं है उससे खोने का पता भी कैसे हो सकता है लेकिन एक अनजान बेचैनी एक अनजान परेशानी एक आसान की चौबीस घंटे खाना मिल जाएगा फिर भी लगेगा कुछ है जो खोया हुआ है मकान बन जाएगा फिर भी लगेगा बन गया था लेकिन कुछ है जो नहीं बना था, था, सुख मिला लेकिन फिर भी कुछ है जो छूट गया मुँह का फल मिल जाए शरीर का फल मिल जाए फिर भी पीछे एक खाली पन एक एमपी भीतर तक रहेगी वो पीछे से चोट करती रहेगी वो चोट आत्मा की भूख वो कहती है आत्मा की जब तक, तक परमात्मा न मिल जाए तब तक सब मिला हुआ धोखा इस आत्मा की भूख को भी समझ लेना चाहिए नहीं मिलता था परमात्मा तो एक अंजाना दुख पूरे जीवन में छाया रहेगा मन के सुख मिलेंगे सब झलकेंगे खो जाएंगे लेकिन एक स्थायी स्वर दुख का एक उदासी एक बेचैनी एक विचार एक एंग्विश एक चिंता एक, इन्था, एक एंजाइटी पीछे खड़ी रहेगी पूरे वक्त जब तक नहीं मिलती है वो अनुभूति जिसको हम परमात्मा कहें तब तक ये बेचैनी खड़ी रहेगी और जैसे ही वो अनुभूति की एक झलक मिल जाए तो ये बेचैनी बिल्कुल समाप्त हो जाएगी जैसे कभी की ही नहीं और एक बार वो झलक मिल जाए तो वो झलक फिर कभी खोती नहीं शरीर को रोज भोजन देना पड़ता है फिर सौदी ढूंढने में भोजन चुख जाता है फिर भोजन दो फिर पानी दो फिर पानी चुख जाता है शरीर को चौबीस घंटे दो तक काम करता है मन को कितना दो वो एक क्षण में जाता है, है, वो उसकी भूख एक में बदल जाती है। आत्मा को एक बार दे दो फिर दोबारा उसकी मांग नहीं होती जो मिल गया वो मिल गया और वो सदा के लिए गिर जाता शरीर के स्थल पर सुख नहीं होता सिर्फ कष्ट होते हैं या कष्ट का अभाव होता है मन के स्थल पर सुख होता है कष्ट नहीं होता या सुख का अभाव होता है जिसे हम कष्ट समझते हैं आत्मा के पर होता है दुख और या होता है आनंद दुख गया फिर रह जाता है वो आनंद है वो उस आनंद की शलाश की घर में, उस परमात्मा नाम के भोजन की खोज उस खोज का विज्ञान ही घर में। और आज मेरे मित्रों में कहा है मैं कि मैं कहूं कि व्यस्त जीवन में उस परमात्मा नाम के भोजन को कैसे पाया जा सकता है निश्चित ही जीवन व्यस्त है और सदा से व्यस्त रहा है व्यस्त रहने के दो कारण हैं। एक तो कारण है शरीर और मन की जरूरतें पूरी करनी है पूरी करनी है तो व्यस्त रहना पड़ेगा जिसको शरीर की जरूरतें पूरी करनी है उसे बहुत व्यस्त रहना पड़ेगा क्योंकि शरीर की जरूरतें बड़ी सीमित है जानवर है एक्सपेड़ है वो दिन में दफा उठता है जाके एक शिकार कर लेता है खा के सो जाता है उसकी जरूरत खत्म हो गई फिर दिन भर वो व्यस्त नहीं रहता वो दिन मन गया बात खत्म हो गई जानवर सिर्फ शरीर के तल पर जीता है उसकी जरूरतें बहुत सीमित है शरीर की मांग पूरी हो जाती बात खत्म हो जाती फिर वो ये भी नहीं कहता सही जानवर कल खाया था यही आज खाने लगे बोर हो गए अब तो कोई जानवर बोर होता ही नहीं गोदम <laughs> जैसे जानवर, जानवर की दुनिया में नहीं होती सिर्फ आदमी की दुनिया में होती क्योंकि जानवर के पास मन नहीं, नहीं है मन बोर होता है उग जाता है शरीर को तो कभी बोर नहीं होता जो उसे कल मिला वही दे दो मजे से प्रसन्न हो जाता बात तो खत्म हो जाती शरीर तो एक यंग है जैसे हम मोटर में पेट्रोल डाल देते हैं वो मोटर ये फिर नहीं कहते करना इंजन ऑयल चाहिए अब ये यही से नहीं लेंगे नहीं मोटर को कोई मतलब नहीं है मोटर को पेट्रोल चाहिए शरीर को भी कोई मतलब नहीं है कि आप क्या देते हो उसकी जरूरत पूरी हो जानी चाहिए बस जरूरत पूरी हो गई बात खत्म होगी इसलिए जानवर ज्यादा व्यस्त नहीं है जानवर बिल्कुल भी व्यस्त नहीं है एक कुत्ते व्यस्त दिखाई पड़ेगी जब तक चूहान शांति से बैठ के सपना देती है लेकिन मेरा ख्याल है कि बिल्ली ध्यान भी कभी करती होगी जब चूह ना मिलता होगा चूहे का ध्यान करती होगी बाकी ध्यान भी नहीं करती हो मैंने सुना है एक दिल्ली एक झाड़ के नीचे बैठ के सपना देख थी एक कुत्ता पास से निकला और कुत्ते ने पूछा कि देवी क्या देख देखेंगे क्या खत्म सपना देखेंगे उस तो दिल्ली ने कहा आज के मैंने सपने में देखा कि बरसा हो रही है वर्षा में पानी की जगह चूहे देते हैं उसको सुने का मूर्ख दिल्ली हमने पुखों से कभी नहीं सुना हमारे साथ सोने लिखा हुआ है कभी चूहे देते जब भी वर्षा होती है भगवान खुश होता है तो हड्डियां चूहे कभी हैं कुत्ते के सपने देखे में, चूहे क्यों के में, हो तो के में तो जब भूख पेट में होती होगी तो हड्डियां गिरती होंगी जल्दी के सपने में हड्डियां गिरने का क्या कारण जब भूख होती होगी तो चूहे गिरते होंगे लेकिन सपने में ही खत्म हो जाते हैं शरीर से ज्यादा जानवर का व्यक्तित्व नहीं और इसलिए हम यह कह सकते हैं कि जिस आदमी आदमी का व्यक्तित्व हो जाता है, जानवर से ज्यादा नहीं। और जानवर के बीच बुनियादी फर्क नहीं जो आदमी सोचता है खाना पीना कपड़े पहन लेना, बस आ गई समाप्ति डी एम आ गया वो आदमी जानवर के तल पर भी रहा उस आदमी की जिंदगी में भी एक तरह का संतोष होगा क्योंकि तो जानवर बिल्कुल संतुष्ट मालूम हैं। उस आदमी की जिंदगी में एक तरह की निश्चिंतता होगी जानवर बिल्कुल निश्चिंत मालूम हैं। उस तरह के आदमी के जीवन में बहुत चिंता नहीं होगी जानवरों के जीवन में कोई चिंता नहीं लेकिन वो आदमी न तो उन सुखों को जान पाएगा जो मन है और न उन आनंदों को जान पाएगा जो आत्मा के इसलिए सुक्रांत से किसी ने पूछा कि एक असंतुष्ट सुक्रांत बनने के बजाय एक संतुष्ट बनने में बन क्या है? व्यात ने कहा कि मैं एक संतुष्ट सुवर बनने के बजाय एक असंतुष्ट सुक्रांत ही बनना चाहूंगा क्योंकि संतुष्ट सुवर उन लोगों की यात्रा नहीं कर पाता जिन लोगों की यात्रा असंतुष्ट सुक्रांत कर सकता है इसलिए देखा होगा कि न तो जानवर बोर होते हैं उगते हैं और न जानवर कभी हंसते किसी जानवर को कभी तो हटते हुए देखा अगर रास्ते तो भैंस हंसती हुई मिल जाए तो, तो जिंदगी भर सो नहीं सकोगे फिर तो ऐसे भाग हो गए ऐसा प्राण दोनों की मर जा ये क्या हो रहा है? कि भैंस अब हंस रही नहीं कोई जानवर नहीं हंस सकते वह आदमी नाम के जानवर को छोड़कर क्योंकि हंसना और उगना मन की बातें हैं, शरीर की बातें नहीं जानवर कभी नहीं हंसता इसलिए अगर आदमी की परिभाषा करनी हो तो हम कह सकते हैं जो जानवर हंसता है उसका नाम आदमी है हंसना आदमी का बुनियादी लक्षण। आदमी उगता भी है हंसता भी है क्योंकि उसके पास मन है और मन की खुशियां भी है और मन की गैर खुशियां भी लेकिन शरीर के संपर्क में अगर आदमी रह जाए तो वो मशीन की तरह जीता है और समाप्त हो जाता है उसे पता ही नहीं चलता कि उसके भीतर क्या क्या छिपा था कौन से रहस्य कौन से अंजामे लो, तो लोग कौन सी यात्राएं बाकी थी जिन्हें वो करता जीवन बन हो जाता है पता नहीं न कुछ लोग शरीर पर रुक जाते कुछ लोग शरीर के ऊपर उठते हैं और मन के सुखों की खोज करते हैं मन के सुख तो बड़े अद्भुत है लेकिन बड़े सपनीले है बड़े जीने भी नहीं पाते और चले जाते हैं कैसा अद्भुत है काव्य का सुख कैसा अद्भुत है, है प्रेम का सुख कैसे अद्भुत है मन की गहराइया लेकिन बस एक क्षण और खो बहुत इलूझरी है बहुत भ्रामक है बहुत काल्पनिक है क्योंकि प्रिजन के मिलने से दुख होता है लेकिन प्रिजन से मिलते समय भी डर बना रहता है कि कहीं परिजन खो न जाए और वो डर उस सुख को भी छीन जाता है खून खिलता है सुख देता है लेकिन डर सांस में बना है कि कुमरा जाएगा कुंघरा जाएगा आप कुमराएगा कुमरा जाएगा मन के सल कभी भी प्राण पूरी तरह सच नहीं हो पाते नहीं की कुाना शुरू हो जाता वहां कोई कोई स्थायित्व नहीं है इसलिए जो लोग मन में जीते हैं वे बड़ी एनजाइटी में बड़ी चिंता में जीते वहाँ 24 घंटे अपया अपया अपया हो जाएगा और जो मिलता है वो मिलते ही हाथ से छूट जाता है जिससे कोई पानी पे मुट्ठी बांधे हाथ डालता है तो लगता है पानी हाथ में मुठ्ठी बांधी की खाली मुट्ठी रह जाएगी पानी बाहर हो जाता है मन में सुख में हाथ डाला तो लगता है दो सुख मिलता है मुठ्ठी बांधो तो पता चलता है मुठ्ठी खाली रह गई सुख को गया मन की दुनिया में जीना एक चिंता में जीना है मन की दुनिया में जीना एक बिजनी में जीना है लेकिन कुछ लोग मन की दुनिया में जीते है और समाप्ते जाते हैं जो मन की दुनिया में जीते हैं उनके विक्षित होने का बहुत डर शरीर की दुनिया में जीने वाला आदमी कभी पागल नहीं होता क्योंकि वो आदमी ही नहीं होता वो आदमी से नीचे होता है पागल होने के लिए भी आदमी होना जरूरी है लेकिन जो मन दुनिया में जीते हैं वो कई शरीर पागल में जीते हैं इतनी जितना ज्यादा मन की दुनिया में जीना शुरू होगा उतनी विक्षिप्त मैगमेट बननी शुरू हो जाएगी आज अमेरिका में सबसे ज्यादा पागलों की संख्या है सारी दुनिया में आज अमेरिका में सबसे ज्यादा डॉक्टर है दिमाग के क्यों अमेरिका बहुत तेजी से मन में जी रहा है एक आदिवासी गांव में जाओ बक्सर के किसी पहाड़ी में छिपे हुए गाँव में तो पागल आदमी नहीं है वो आदमी अभी आदमी के तल पर भी छड़े होकर नहीं गिर रहा अभी वो चुंद्रमा से ट्रांजिशन से नहीं गुजर रहा है जहां से गुजरने में तकलीफ होगी अगर रुक जाएगा तो तकलीफ बहुत होगी अगर आगे बढ़ जाएगा तो बड़े दुखंड आदमी एक ट्रांजिशन दे पशु से परमात्मा की तरह या तो पशु रहो तो एक तरह की शांति रहेगी या परमात्मा हो जाओ तो एक तरह की शांति होगी लेकिन पशु होने की शांति अज्ञान की शांति है मरे हुए आदमी की शांति है परमात्मा होने की शांति जीवन की शांति है मृघट भी शांत होता है लेकिन मृट की शांति का मतलब है कि वहां कोई है ही नहीं एक मंदिर भी शांत हो सकता है लेकिन मंदिर की शांति का अच्छी है कि वहां जो लोग है वे शांत है एक स्थिति है पशु की एक स्थिति है परमात्मा की और बीच में एक ट्रांजिशन एक बीच में संक्रमण का काल है मन का वो स्थिति अधिकतम मनुष्यों की है मन के बीच की जो लोग मन में कोशिश करते हैं जीने की वो अधर में लटक जाते हैं ना वो पशु है ना वो, वो परमात्मा है तो दोनों तरफ का खिंचाव होता है शरीर कहता है पशु हो जाओ तो सब ठीक हो जाएगा आत्मा कहती है और आगे बढ़ाओ तो सब ठीक हो जाएगा लेकिन वहां मत्र को जा शरीर भी कहता है वहां मत्र को आत्मा भी कहती है वहां मत रुको और मन कहता है यही रुके रहो और वहां रुकने देता है एक टेंशन है आदमी एक रस्ती है दो अनंत का बीच पैदी हुई निश्चय ने कहा कि आदमी एक ब्रिज है दो अनंत के बीच ठीक कहता है आदमी एक सेतु है एक फुल पीछे एक रास्ता है जो छूट गया आगे एक रास्ता है जो अभी शुरू नहीं हुआ और हम बीच के पुल पर खड़े हैं, और ये पुल ऐसा नहीं है कि लोहे का हो ये पुल है मन का जो पानी से भी ज्यादा इस पुल टेंशन है जो कपड़ा है पूरे वक्त कब बह जाएगा पता नहीं तो प्राण भी कपते है मन कहता है लो चलो पीछे एक मन कहता है बह चलो आगे और वो जो मन है हमारा वो कहता है ये सुख छोड़ो मतलब ये प्रेम पत्नी ये संगीत ये सात ये सारे को छोड़ मतने भोग लो मन कहता है यही रुक जाओ शरीर कहता है पीछे लौटाओ आने को अनजान पुकार दिलाती है परमात्मा की बड़े आओ इस सब में आदमी एक चिंता में परेशानी में बताता है जो लोग मन पर रुक जाते हैं वो बड़ी गलत मंजिल पर रुक जाते हैं वो आगे बढ़े शरीर से या तक या लेकिन अभी और आगे बढ़ने रुक नहीं जाना वो जो तीसरी पुकार है वो परमात्मा की पुकार है और आगे और आगे सिर्फ वहां एक जगह है जिसके आगे भी कुछ नहीं जिसके पीछे भी कुछ नहीं जहां पहुंचने के बाद फिर पानी को कुछ शेष नहीं रह जाता क्योंकि पानी को सभी तक इच्छा रहती है जब तक भीतर दुख है दुख धक्के देता है कि पाओ कुछ ताकि मैं मिट जाऊ जब दुख मिट गया पानी की दौड़ बंद हो जाती है और जब वो मिल गया जो सब कुछ है तो पानी को कुछ टेस्ट नहीं रह जाता है लेकिन कैसे पानी रहते हम तो बहुत व्यस्त थे हमको सुवेतना के या तो शरीर के काम में व्यस्त थे या मन के काम में व्यस्त या तो शरीर की माने पूरी कर रहे हैं या मन की मांगे पूरी कर रहे हैं हम इस परमात्मा के लिए समय कहां से निकालें इसी श्री इस मांग कौन पूरी करे कैसे पूरी करे कहा है समय कहा अवसर कहां है सुविधा गाँव गाँव में भटकता हूँ लोग मुझसे पूछते हैं समय कहाँ है कब पुकारें कहा है। पुकारे है इस प्रभु को कब खोजे की एक से बचते हैं तो फिर सुबह वही फैक्ट्री है फिर सामी फैक्ट्री में चले जा रहे है कहा है समय कहा उसको जिसकी आनंद की बातें करते हैं आप किस मार्ग से जाए कौन जाए कैसे जाए समय को बिल्कुल नहीं है ये लोग बिल्कुल ठीक कहते हैं गलत नहीं कहते लेकिन मेरा कहना यह है कि परमात्मा को खोजने के लिए समय की कोई जरूरत ही नहीं मेरा कहना यह है कि परमात्मा को खोजने के लिए अलग समय की कोई जरूरत ही नहीं परमात्मा की खोज कंपटीशन नहीं है शरीर और मन से शरीर और मन से परमात्मा की खोज की कोई प्रतियोगिता नहीं है शरीर और मन में जरूर प्रतियोगिता है अगर आपको शरीर की खोज करनी है तो उतनी देर तक मन की खोज बंद कर देनी पड़ेगी क्योंकि जो आदमी रोटी कमाने गया है वो उसी वक्त बिना सीखने नहीं जा सकता या जो आदमी बिना सीखने गया है उसी वक्त रोटी नहीं कमा सकता इसलिए तो यह गर्ग हो जाती कि जो लोग रोटी कमाते हैं वो कभी कविता नहीं करते जो कविता कमाने लगते हमेशा भूखे ये हमेशा हो जाता है क्योंकि अगर मन की खोज करने जाते हैं तो शरीर की खोज में थोड़ी बहुत बाधा पड़ेगी इसलिए हजारों साल तक मन की खोज सिर्फ राजा महाराजा धनपति लोग करते थे गरीब आदमी मन की कोई खोज नहीं करता था विद्यार्थी मै कर एक चम्हार बैठ के बीना राजा सुनते देखते थे के। इस को काुछ काुछ दिन भर झाड़ू लगाएगा सड़क पर नस्त कब देखेगा और झाड़ू लगाने वाला धीरे धीरे कल जड़ हो जाएगा तो उसको नृत्य देखने की समझ भी खो जाएगी दिन रात हिटेगा और काम हो जाएंगे कि जब कोई बजाएगा तो उसकी समझ के बाहर होगा कि ये क्या होगा मैंने सुना है कि दो युवक चित्रकार होना चाहते थे उनमें से एक तो फिर बहुत बड़ा चित्रकार हुआ दो रिक्त वे दोनों अपने गुरु के पास शिक्षा लेने गए लेकिन दोनों गरीब उनके पास चीज के पैसे भी नहीं थे रंग खरीदने के पैसे भी नहीं थे कागज कहां दे कहा से लाऊंगा इतना इंसान तुम्हें करना पड़ेगा वे कहने लगे हमारे पास तो सिवाय चित्र सीखने की आकांक्षा के और कुछ भी नहीं है उसके गुरु ने कत बहुत मुश्किल है तुम खाना कहां से खाओगे अगर कागज रंग भी कहीं से आ जाए वस्त्र तो तो वक्त कहा दोनों ने यह तय किया फिर पांच साल बाद उसका मित्र सीखेगा फिर पांच साल वो मेहनत करेगा मित्र गया वो फोटो को जाकर बिजली तोड़ने लगा पांच साल उसने बिजली तोड़ी और अपने साथी को चित्रकला सिखाई पांच साल बाद उसके मित्र ने उसके पैर पकड़ लिए आंसू को उसके पैर धो डाले और कहा कि तू अब अबुख है, अब अब है। यह हाथ और ये रंग पत्थर जैसी हो गई अब ये अब ये अब ये पकड़ के बुरु को तुड़ का को शायद ही चित्र बना सके लेकिन कोई हर्ज नहीं तू चित्र बनाने लगा चित्र बनने चाहिए मेरा भी हाथ तो है उन चित्रों में हालांकि मैंने चित्र नहीं बनाया तोड़ लेकिन मित्र तो बहुत रहने लगा तो बहुत दुर्भाग्य हो गया तू तो गुरु के पास चल तो गुरु ने भी कहा कि हाथ तो इतने हो गए कि अब इन हाथों से टोलिका के सूक्ष्म अंत नहीं निर्मित किए जा सकते सूक्ष्म इनके कम खत्म हो गए या तो बिट्टी तोड़ दो या टोलिका पकड़ दो वहां प्रतियोगिता है इसके दुनिया में मन की आकांक्षा थोड़े तो तो लोगों की पूरी हुई कोई अकबर कोई अपदर, कोई पीटर एलिजाबेथ, लोगों के कुछ सुख पूरे हुए मन के आम आदमी शरीर के लिए ही है। और ये खींचे थी हुए आदमियों को लगता है कि आपको ये कर लो या वो कर लो भूख घर में जीना कैसे बजेगी बीमारी हो घर में हो घर में चित्र कैसे बनेगा नहीं ये नहीं हो सकता इन दोनों में प्रतियोगिता प्रतियोगिता के कारण आज आदमी पूछने लगता है कि परमात्मा को कहा खोजेंगे कब खोजेंगे समय है मन से सुखी नहीं खोज पाते आत्मा का आनंद कहाँ खोजेंगे यही मुझे कुछ कहना है और वो मुझे ये कहना है आत्मा की कोई प्रतियोगिता शरीर और मन से नहीं आत्मा की खोज के लिए अलग से समय निकालने की कोई जरूरत नहीं लेकिन समझे इस कमरे में हम हजार कुर्सियां लाकर रख दें, सारी जगह भर जाए और फिर हमसे कोई कहे कि एक कुर्सी और रखनी तो हम कहेंगे लेकिन जगह नहीं है ये कुर्सी हम कहा रखें? जगह नहीं है सब भर गई जगह अब जगह नहीं है यहां और कुर्सियां रखने की लेकिन समझो कि हजार दिए इस कमरे में जलते हैं और कोई आदमी हमसे कहे कि एक दिया और चलाना है तो क्या हम ये कहेंगे कि अब रोशनी भर गई यहां अब और रोशनी कमरे में नहीं भरी जा सकती क्योंकि तो रोशनी कॉम्पिटिटिव लैंग्वेज एक दिए की रोशनी जगह घेर ले तो ऐसा नहीं है कि अब दूसरी रोशनी को जगह घेरने के लिए ना बचे उसी जगह में वो रोशनी भी समझ आएगी तीसरे बीए की रोशनी भी समझ आएगी चौथे बीए की भी समझ आएगी ऐसा नहीं है कि रोशनी जगह घेरती हो कितनी ही दीयों की रोशनी हाँ यह हो सकता है कि दिए जगह घेर लेकिन रोशनी जगह नहीं घेर ले कितनी ही रोशनी इस कमरे में भरी जा सकती एक छोटा सा दिया भी इस कमरे को रोशन कर सकता है हजारों दीयों की रोशनी भी इस कमरे को रोशन कर सकती लेकिन रोशनी एक दूसरी रोशनी से टकराती नहीं हमने केवल शरीर और मन की ही जानी है जो कि चक्राती है हमें आत्मा की आकांक्षा का कोई पता नहीं जो टकराती ही नहीं तो ये तो पहले समझ लेना जरूरी है कि व्यस्त जीवन से परमात्मा की खोज का कोई विरोध नहीं है व्यस्त जीवन से अलग परमात्मा के लिए समय खोजने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे व्यस्त जीवन में ही तुम्हारे सब कुछ करने में ही चाहे गिट्टी फोड़ो चाहे मकान बनाओ चाहे फैक्ट्री में कारखाना चलाओ चाहे घर में रोटी बनाओ चाहे कपड़े पीओ चाहे जीना बजाओ चाहे चित्र बनाओ कुछ भी करो करने से परमात्मा की खोज का कोई विरोध नहीं है क्योंकि तो परमात्मा की खोज एक नए प्रकार का करना नहीं वो एक नया एक्शन नहीं परमात्मा की खोज एक कांग्रेस है एक चेतना में एक्ट नहीं डूंग एक एक नहीं।, नहीं इस फर्श को थोड़ा समझ जरूरी है एक आदमी विश्व तोड़गा एक आदमी बिना बजा रहा उन दोनों से कोई एक ही काम एक समय में किया जा सकता है लेकिन मेरा कहना यह है आदमी गिट्टी तोड़े और गिट्टी तोड़ते समय में ऐसी चेतना निर्मित कर सकता है कि परमात्मा की खोज जारी रहे गिट्टी भी टूटे और परमात्मा की खोज जारी रहे बजाए, भी जाए और परमात्मा की खोज जारी रहे और बड़े मजे की बात है कि जिस दिन गिट्टी तोड़ने के साथ परमात्मा की खोज जारी होती है उस दिन गिट्टी पहले से ज्यादा कुशलता से है क्योंकि परमात्मा की खोज के साथ ही सारे प्राण प्राण सारे प्राण आनंद से भरने शुरू हो जाते सारे प्राण एक नए संगीत से आंदोलित होने लगते एक मंदिर बन रहा एक कवि मंदिर के पास एक पत्थर से उसने पूछा कि मेरे दोस्त तुम क्या कर रहे हो उस आदमी ने क्रोध से भरी आंखों अंधे हो? दिखाई नहीं पड़ता हूँ पत्थर तोड़ तो रहा वो पूछने वाला कवि तो घबरा गया वो तो डर गया उसके पूछने में कुछ ऐसी बात तो न थी कितना क्रोध जाहिर किया गया लेकिन दिन के भीतर क्रोध भरा हो कोई भी मौके मौके क्रोध को निकालते रहते इससे कोई संबंध नहीं कि क्रोध का मौका है या नहीं वो कभी आगे बहारने वाले सभी लोग दूसरे आदमी से पूछा की दोस्त क्या कर रहे हो उस आदमी ने थोड़ी देर तक तो फिर ही रुपय नहीं उठाया फिर बड़ी मुस्को से सिर ऊपर उठाया जिसके सिर पर दो आदमी ने कहा क्या कर रहा हूँ कुछ भी नहीं कर रहा हूँ बच्चों की बेटो तो की माँ बाप के लिए रोटी रोजी कमा रहा फिर धीरे से हटोड़ी तो उठाकर उसने पत्थर तोड़ने शुरू कर दिए आदमी दूसरे ही तरह का था उदास बोझ से भरा हुआ वो आदमी सिर्फ खोज किया और कई पत्थर तोड़ने वाले के सीढ़ियों के पास एक जवान आदमी पत्थर तोड़ रहा था और गीत गि रहा था उसके पास गया उसके पूछा कि दोस्त ज्यादा वो आदमी खड़ा हो गया और क्या कर रहा कहा क्या कर रहा जैसे एक बनाऊंगीप और कहने लगा भगवान का मंदिर बना रहा तीनों आदमी पत्थर तोड़ रहे हैं तीनों आदमी एक आदमी पत्थर तोड़ रहा है क्रोध से अब क्रोध से भी पत्थर तोड़ा जा सकता है एक आदमी उदासी से पत्थर तोड़ रहा है उदासी से भी पत्थर तोड़ा जा सकता है एक आदमी आनंद से पत्थर तोड़ रहा है आनंद से भी पत्थर तोड़ा जा सकता है और ना क्रोध ज्यादा बनता है ना, ना आनंद इनका कोई कंपटीशन पत्थर तोड़ने से नहीं इनकी कोई प्रतियोगिता है क्रोध कैसे करू वो आदमी ये नहीं कर सकता दूसरा आदमी तो मैं इस वक्त पत्थर तोड़ रहा हूं उदास कैसे हो जाऊं वो तीसरा आदमी ये नहीं कर सकता इस वक्त मैं पत्थर तोड़ रहा हूं गीत कैसे गुंगराऊं इस वक्त आनंदित कैसे जाऊं नहीं पत्थर तोड़ने से आनंद का कोई विरोध नहीं इससे मैं क्या समझाना चाहता हूँ इससे मैं ये समझाना चाहता हूँ कि ध्यान का हमारे काम से कोई विरोध नहीं हम जिस काम को भी ध्यान पूर्वक करें वही काम परमात्मा की तरफ ले जाने का मार्ग बन जाता है जिस काम को भी व्यक्ति माइंडफुली मेडिटेटिवली ध्यान पूर्वक कर सके वही काम परमात्मा का द्वार बन जाता है इसलिए व्यस्त जीवन से परमात्मा का कोई विरोध नहीं व्यस्त जीवन से आत्मा की खोज का कोई विरोध नहीं मेडिटेटिवली ध्यान पूर्वक हम काम कैसे करें अभी हम जो काम करते हैं वो ध्यान पूर्वक बिल्कुल नहीं है और लोगों से हम पूछते सकते हैं कि हम ध्यान कैसे करें कब करें हमारे घर में तो जगह नहीं है जहाँ हम ध्यान करें जगह जो घर में नहीं बच्चों की वजह से जगह घर में हुई कैसे सकती है बच्चे इतने त्यादा होते चले जाते हैं कि सब जब होते होते चले जाते हैं जगह तो जगह कहीं की नहीं है शोर को निकले है कहा ज्ञान कहां करें वो गलत प्रश्न पूछते हैं ये सवाल नहीं है पूछने का कि कहा हम ध्यान करें सवाल ये है कैसे हम ध्यान करें ये सवाल जगह का नहीं ये सवाल समय का नहीं लोग पूछते हैं कब हम ध्यान करें सुबह की रात ये भी सवाल गलत है वे कब ये दोनों प्रश्न गलत है सवाल सिर्फ एक है हाउ कैसे कैसे हम ध्यान करें क्योंकि का ध्यान का संबंध न समय से, से है और न स्थान से न टाइम से न स्पेस से ध्यान का संबंध एटीट्यूड से है से है भाव से इसलिए ध्यान में और काम में कोई विरोध नहीं है बल्कि ये मजे की बात है कि जितना ध्यान पूरा आप काम करें उतने ही आप कम व्यस्त मालूम पड़ेंगे उतने ही कम आप मालूम पड़ेंगे। गांधी जी आदमी जो ध्यान पूर्वक जीते हैं, हम सारे लोगों को बहुत ज्यादा काम करते और, और काम नहीं बचाते की मेरे पास समय नहीं है गांधी ने इतना काम किया कि शायद पृथ्वी पर किसी दूसरे आदमी ने कभी नहीं किया इस पचास वर्षो में तो दुनिया में किसी आदमी ने इतना काम नहीं किया लेकिन इस आदमी को परमात्मा की खोज में कोई बाधा नहीं कर सकती ये ऐसे ऐसे छोटे काम भी करने को तैयार है जिसके हम कर...